सुंद्रश्यो वंदे भगवेशय दक्षिणा मूर्त नम ओम सा ज्ञानगत प्रत्यक्ष उसका सामान्य लक्षण हो गया चित्वितम था चैतन्य और विषयगत प्रत्यक्ष का लक्षण तो वही पहले जो था प्रयोजता योग्य योग्य विषय यो चैतन्य प्रमातृ चैतन्य ये दोनों अभिन्न होना चाहिए अभिन्न अर्थात तो प्रमात्र चैतन्य सत्ता से विषय चैतन्य की सत्ता नहीं होना चाहिए तो पूर्व पक्षी कहा अगर ये लक्षण करेंगे तो सूत्र रूपी ज्ञान में भी जाएगा तो सिद्धांती कहा वो भी विषय है तो विषय होगा तो वो भी लक्ष्य होने से उसमें लक्षण जाना चाहिए आगे टीका में कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण निरूपण भ्रम प्रमा साधारण प्रत्यक्ष सामान्य निर्वचनम अनुपन्नम आह अभी प्रमा का निरूपण आरंभ हुआ था इसमें अभी भ्रम प्रमा साधारण प्रत्यक्ष तो सामान्य कह दिए वो भी लक्ष्य भ्रम को भी लक्ष्य बना दिए तो ये अनुपन्नम ये बात ठीक नहीं हुआ तो सिद्धांत कहता है मूल में यदा तो प्रत्यक्ष प्रमाया एवं लक्षण वक्तव्यम तदा पूर्वोक्त लक्षणे अबाधित विषयत्व अबाधित विषयत्व विशेषण विशे दे जो आपका विषय चैतन्य प्रमात चैतन्य से अतिरिक्त नहीं होना चाहिए विषय चैतन्य के लिए हम दिये थे कि योग्य होना चाहिए वर्तमान होना चाहिए अब उसमें और भी विशेषण देंगे अबाधित होना चाहिए विषय विषय अगर अबाधित तो हो जाएगा तो फिर आपका सुक्ति रजत तो में जाएगा नहीं लक्षण यदा तू प्रत्यक्ष प्रमाया एवं लक्षण वक्तव्य तदा पूर्वोक्त विषय अबाधित पहले जो लक्षण ये वाम पार्स में टीका में अंतिम पंक्ति में दिया था वो विचार हुआ था अठावन पृष्ठ में आया था ये विषयगत प्रमा का जो निष्कृष्ट लक्षण कहा था उसमें योग्य वर्तमान विषय कहा था और दे देंगे उसमें विशेषण प्रत्यक्ष अर्थात ज्ञेयत यक्ष ज्ञानगत का विचार नहीं ज्ञेयत क्योंकि शुक्तिरगत ये ज्ञय है ज्ञगत प्रत्यक्षता नार अबित ये पारमार्थिक है उत सत्वस अर्थ ये पारमार्थिक है और पारमार्थिक है बाधित है अबाधित है वो विचार छोड़ करके खाली सत्व सत्व अर्था सत्ता वेदांत में कितना सत्ता स्वीकार करते है तीन प्रकार की सत्ता विचार में लेते हैं एक तो हो गया पारमार्थी सत्ता उसके नीचे व्यावहारिक सत्ता और प्रतिभाषी का सत्ता प्रतिभाषी सत्ता का क्या लक्षण कहते हैं जो बाधित हो जाए बाधित तो घटे व्यावहारिक हो जाएगा ज्ञान होने से हाँ ब्रह्म ज्ञान अतिरिक्त ज्ञान से बाधित हो जाएगा तो ब्रह्म ज्ञान इतर ज्ञान बाधित जो सत्ता हो जाएगा उसको प्रतिभाषी कहेंगे और जो व्यावहारिक है ब्रह्म ज्ञान इसके द्वारा बाधित हो जाए तभी पूर्व पक्षी पूछता है ये जो अबाधित विषय का लक्षण विषय में विशेषण देंगे ये पारमार्थिक अबाधित कहेंगे अथवा सत्व मात्र सत्ता मात्र इसको कहेंगे नाद्य और पारमार्थिक अबाधित तो कहेंगे तब ये जो घट है वो पारमार्थिक अबाधित तो है नहीं।, नहीं है तो घट का जो प्रमा होगा इसको फिर आप ये घट को आप अर्थात ये ज्ञान को आप प्रमा नहीं कहेंगे घट ज्ञान को प्रमा नहीं कहेंगे घट आदि ज्ञान है अव्याप्ति घट बाधित होता है पारमार्थिक रूप से न द्वितीय द्वितीय अर्थात सत्ता मात्र को अगर आप विषय बनेंगे सत्ता मात्र ज्ञान को अगर आप रमा कहेंगे तो शुक्ति सुक्ति रूपयादि सुट जाना न द्वितीय सुक्ति रूपयाधि ज्ञान है अति व्याप्ति क्योंकि सुक्ति रूपया उसमें भी सत्ता है अगर सत्ता मात्र विषय में रहेगा तो उसी को आप अगर अबाधी तो कह देंगे सुक्ति रूपयादि ज्ञान है अति में समाज कैसे कहेंगे अवस्था पहले सिद्धांत एक बार इसको कहा था क्या अबाधित का अर्थ है संसार दशाया हम पार्थिक अबाधित नहीं कहते हैं है अबाधित इत्याह मूल में सुक्तिप्यादि भ्रमश संसार कालीन बाध विषय प्रातिभाषिक रजतादि विषय उक्त लक्षण अभावात न अतिव्याप्ति सुक्ति रूपये जो क्रम है संसार कालीन बाध विषय ये जो सुक्ति रूपये है वो संसार कालीन ही बाध हो जाता है संसार जब सुक्ति का ज्ञान हो जाता है तभी बाध हो जाता है <laughs> संसार कालीन बाध विषय कौन है कहते प्रातिभाषिक रजत प्रतिभाषिक रजत ये संसार कालीन बाध का विषय तो क्योंकि बाध किसको को हुआ गया? रजत का बाध हुआ रजत आदि विषय विषय को हो गया ज्ञान जो भ्रम आदि भ्रम संसार कालीन बाध का बाध विषय जो प्रातिभाषिक रजत बाध का विषय हो गया प्रातिभाषिका रजत ये रजतादि विषयो यम से सभ्रम संसार काीन बाधा विषय प्रातिभाषिक रजत आदि विषय कम उसमें रहेगा विषयकत्व तो बाध विषयकत्व इसमें रहने से लक्षण अभावत क्योंकि लक्षण में हम देते हैं कि अबाधित तो होना चाहिए और जो सुक्ति रजत हो गया प्रातिभाषिक रजत ये बाध है मतलब बाध विषय है होने से उक्त लक्षण अभावत् न अति व्याप्ति तो सुक्ति रूप जो भ्रम है वही हुआ प्रातिभाषिक रजतादि विषयक भीशयक। विषय कम उसमें रहेगा प्रातिभाषिक रजतादि विषयक और ये जो प्रातिभाषिक रजत हुआ इसके लिए विशेषण दे दिया संसार कालीन बाध विषय संसार कालीन जो बाध का विषय हो गया प्रातिभाषिक रजत ये रजत विषय है जिसका किसका भ्रम का ये भ्रम में उक्त लक्षण अभाव इसमें बाद विषय आ गया रजत में न्याा में भ्रम दिया काल मात्रृत्तित्व प्रतिभाषित्व का ये लक्षण हो गया प्रतीतिकाल मात्र वृत्तिव जब हम सुक्ति में रजत नहीं देख रहे हैं उस समय में सुक्ति में रजत नहीं।, नहीं है जितना समय प्रतीत उतना समय में ही वो उसका स्थिति वृद्धि तथा तदनी अ निर्वचने अर्वचने रजत वहाँ कहाँ से हल्ले क्यों तदी अर्थात यदा रजत पश्य सुन तदीम अवचने रजतादे अ निर्वचने रजत वहाँ उत्पत्ति होती है तरह सुक्ति जान बाध्यवाद जो रजत उत्पन्न हुआ वो सुक्ति का ज्ञान हो जाने से बाधित हो जाएगा रजत होने से त्य रजत ज्ञान से बाधित विषयकत्व जो रजत का ब्रह्म ज्ञान हुआ वो बाधित विषयकत्व हुआ हमारा लक्षण में अभी हम अबाधित विषयकत्व दे दे तो रजत में जाएगा नहीं ब्रमा का लक्षण करना है तो आगे विषय विचार आएगा वहाँ रजत उत्पन्न होगा क्योंकि बिना विषय अगर ज्ञान मानेंगे तब तो फिर और अति का कोई सीमा नहीं रहेगा इसलिए विषय तो होना पड़ेगा क्योंकि विषय तो वहां है नहीं जब बाध हो जाता है वहां गया कहा कहते हैं कि पहले वहां था अनिर्वचनीय तो अनिर्वचनीय इसलिए कहते हैं कि अनिर्वचनीय था सत्य है असत है निर्वचन नहीं किया जाएगा जाए। क्योंकि यह सत्य नहीं है सत्य न बाध्यता और असत्य न प्रतीयता इसलिए अनिर्वचनीय कहेंगे तो अनिर्वचनीय रजत मानना पड़ेगा पहले तो था नहीं तो कहते उत्पन्न हुआ, कहा उत्पन्न हुआ कहा से आया ये आगे सब बताएंगे इदम असहमानो अन्यथा ख्याति वादी संकते इसको सहन नहीं करने वाला अन्यथा ख्याति वादी ये शंका करता है ब्रह्मो का विषय में अलग अलग दर्शनों का अलग अलग मत है उसके लिए एक श्लोक है वो श्लोक तो जिसको जो लोग लिखे हैं लिख सकते हैं, नहीं तो अभी लिखना है अच्छा ये ऊपर में वो कागज है ना तो सभी को जिनका पास नहीं है ये कागज हम लोग जैसा वो किताब में रखे रहते हैं तो ये किताब ये पढ़ना पूरा हो गया फिर दूसरा किताब में हो जाएगा तो ये रखे रहेंगे जो लिखना है लिख लेंगे फिर बाद में उसको ठीक ठाक लिख लेंगे क्योंकि यहाँ लिखने का समय कहीं व्याकरण त्रुटि हो गया कहीं आगे पीछे हो गया इसे रफ है तो आत्मख्यातिलोक है आत्मख्याति आत्मख्याति रसद ख्याति रो, को रो होता है रो ही अन्यथा रसत था आत्मख्यासत्तिरण्य था आगे उत्तरार्धा निर्वचन तथा अनिर्वचन ख्या खंडाकार हो जाने से ठीक है समझ में जा तथा खंडाकार कर देना ठीक है क्योंकि तथा में आकार है ना थोड़ा कठिन तथा ख्याति। तथा रित्यत रित्यत ख्याति ख्याचन ख्याम ख्यात ख्यापंच तथा ख्याति ख्याति पढ़े था निर्वन ख्या लिखे इसको तथा निर्वचन निर्वचनीय कहने से एक वर्ण अधिक हो जाता शब्द एक अक्षर अधिक हो जाता है अनिर्वचन तो अनिर्वचन उसका अर्थ है आत्म विज्ञानवादी लोग कहते हैं विज्ञानवादी बौद्धों का एक मत है जो लोग कहते हैं विज्ञान ही सब कुछ है बाहर में कोई पदार्थ नहीं है विज्ञान ही सब कुछ है तो विज्ञान ही, तो ही सब कुछ है कहते हैं भ्रह भी वही है भ्रह भी वही है तो इसलिए और ये विज्ञान क्या है कहते हैं विज्ञान तो सब कुछ है वही आत्मा है जो वेदांति लोग कहते हैं आत्मा केवल है बाकी कुछ नहीं है वो लोग कहते हैं वही तो ज्ञान ही केवल इसलिए लो, वो लोग ब्रह्म को भी कहते हैं आत्मा ही है वही ज्ञान है ज्ञान है आत्मा है वही केवल है बाकी कुछ नहीं है तो वो लोग कहते हैं ब्रह्म क्या है कहते हैं आत्मा क्या थी आत्मा का ख्याति ख्याति अर्थात उसका प्रकटन निदर्शन दिखता है जो दिखना है उसको ख्याति कहते हैं और आत्मख्याति आगे असत ख्याति तो ये जो विज्ञानवादी लोग कहते हैं कि केवल विज्ञान ही है जो उनका मुख्य मत है माध्यमिक और शून्यवादी कहते हैं वो लोग कहते हैं कि ये जो विज्ञानवादी लोग विज्ञान है बोलकर के कहते हैं वो ही नहीं है विज्ञानवादी लोग कहते हैं केवल विज्ञान है और शून्यवादी वाले कहते हैं वही विज्ञान ही नहीं है तो फिर क्या रह जाएगा शून्य तो जो भान हो रहे हैं कहते असत कहीं कुछ नहीं है तो द्वितीय जो हो गया प्रथम हो गया विज्ञानवादी आत्मख्याति विज्ञानवादी दूसरा में जो असतख्या हुआ सुन्य। वो शून्यवादी माध्यमिक कहते हैं उनका प्रथम हो गया विज्ञानवादी योगाचार कहते हैं। आगे हो गया अख्याति अख्याति ये हो गया प्रभाकर मत ये कुमार लट्ट का शिष्य थे तो वो कहते हैं कि भ्रम ज्ञान होता ही नहीं अर्थात किसी ज्ञान को आप भ्रम करेंगे वो कहता है कि जहाँ आपको भ्रम ज्ञान होता है बोल करके कहते हैं वहाँ वास्तविक दो ज्ञान है मतलब ऐसा भ्रम ज्ञान है नहीं कह हमको इदम रजतम ऐसे ज्ञान होता है कहते हैं इदम का एक प्रमातृवृत्ति होता है वो भ्रम है क्या नहीं है रजत का स्मरण होता है अटस्थ रजत का स्मरण होना ये भ्रम है क्या नहीं है इसलिए ब्रह्म ज्ञान बोलकर के कोई ऐसा ज्ञान है नहीं तो ब्रह्म ज्ञान अगर नहीं है तो फिर ये दोनों क्यों ऐसे लगते हैं कि कोई कहता है कि हमको रजत का स्मरण हुआ और इदम को देखा ऐसा कोई कहता है सभी कहते हैं कि इदम रजतम प्रत्यक्ष देखा दो ज्ञान बोलकर के तो अनुभव नहीं होता है तो वो कहता है कि वास्तविक इदम और रजत ये दोनों में संसर्ग है क्या कोई तो वास्तव संसर्ग नहीं है असंसर्ग है असंसर्ग का किंतु ग्रहण कर पाया क्या देखने वाला असंसर्ग का अग्रह हुआ असंसर्ग का अग्रह होने से यहाँ ये भ्रम हुआ और जहां घट है वहां कहते कि अयम घट वास्तविक घट है और कहता है कि अयम घट वहाँ अयम जो है वही घट है तो इसमें तादात में संबंध है तो अयम और घट के बीच में अभी संसर्ग है ना असंसर्ग है संसर्ग है असंसर्ग है असंसर्ग नहीं है तो असंसर्ग का ग्रहण कहा से होगा असंसर्ग तो है ही नहीं तो असंसर्ग का अग्रह हुआ अयम घट में भी असंसर्ग का अग्रह और सुक्ति रगत में संसर्ग नहीं है असंसर्ग है किंतु तो किसंसर्ग का वहां अग्रह हो गया ग्रह नहीं हुआ तो वो कहता है कि हमारा बात ठीक है आप ब्रह्म कहे प्रमा कहे दोनों में प्रयोजक एक ही है असंसर्ग अग्रह आप वेदांति लोग क्या कहेंगे जब घट को देखते हैं कहते हैं कि यहाँ संसर्ग है और संसर्ग का ग्रहण होता है आप कहेंगे यहां संसर्ग ग्रह और जब इदम रजतम कहेंगे वहां संसर्ग नहीं है संसर्ग का अभाव है और उसका ग्रहण नहीं हो रहा है आपका दो प्रयोजक प्रभाकर कहता है हमारा एक प्रयोजक प्रभाकर बहुत बुद्धिमान तो ये कहता था इसलिए वो कहता है कि ब्रह्म ज्ञान बोल करके कोई नहीं है दो अलग अलग, अलग ज्ञान हो रहा है दो अलग अलग पदार्थ है दो अलग अलग, अलग, अलग ज्ञान है तो कि उसको ग्रहण नहीं हो रहा है तो नहीं होने से इस प्रकार की वो कह देता है वास्तविक ब्रह्म ज्ञान नहीं है क्योंकि वहां से दो ज्ञान है तो दो ज्ञान है बोल करके ग्रहण नहीं हो पा रहे है वो कहता है उसको कहते हैं अख्याति वो मानता ही नहीं अर्थात ब्रह्म ज्ञान वो स्वीकार नहीं करता और चतुर्थ हो गया अन्यथा अन्यथा अन्य ख्याग्रह कैसे अन्य प्रकार प्रकार कहते है अन्य प्रकार है वहा सुक्ति किन्तु रजत प्रकारति इसको कहते हैं अन्यथा ख्याति रजत प्रकार से भान होता है तो ये रजतः कहाँ से आएगा नयायोग कहते हैं हटस्थ रजत नया तो दिखेगा वो कहते हैं हटस्थ रोज को की कैसे दिखता है कौन सा सन्निकर्ष से हटस्थ हट तो तो दुकान योगी ना वहाँ सामान्य लोग देखता है यहाँ सूती में रोज़ तो कोई योगी नहीं है तीन प्रकार के अलौकिक कर सन्निकर्ष है नक्षणा सन्निकर्ष सामान्य <प्रावाध> लक्षण लक्षणा सनिकर्ष योगिक योगियों के लिए सामान्य लक्षण कहाँ व्यवहार करते हैं वो? तो जाति को दे करके कर। तो महानस में धूमत्व तो बंधुत्व ग्रहण कर लिया पर्वत में भी व्याप्ति ग्रहण कर लेता है तो कैसे कहते हैं कि जिस समय में महानस में धूमत्व बंधुत्व को देखा धूमत्व कितने धूमो में रहेगा सकल धूम में रहा बंधित्व तो भी सकल बनी में रहा इसलिए जिस समय में महानस में धूम बनि का बीच में व्याप्ति ग्रहण किया धूमत्व तो बंधितों में व्याप्ति ग्रहण कर लिया जब धूमत्व बंधितों को व्याप्ति ग्रहण किया तद तो आधार जितने अतीत अनागत वर्तमान जितने धूमो बनी सभी का ग्रहण कर लिया तो सभी धूमो का कैसे ग्रहण किया कहते हैं की धूमत्व लक्षणम यश सन्निकर्ष हम कहते है की सामान्य तो लक्षण सनिकर्षण लक्षण अर्थात तो रूप सामान्य ही रूप हुआ सन्निकर्ष का बीच में तो धूमो में सामान्य क्या है धूमत्व हमारा चक्षु और जगत में जितना धूम सभी का बीच में सन्निकर्ष कौन बनाया धूमत्व चक्षु और सकल धूम का बीच में धूमत्व आया ये हो गया सामान्य लक्षण सन्निकर्ष जब ज्ञान लक्षण सन्निकर्ष होगा कहेंगे अभी हट स्तर हो हट अपन दुकान दुकान में रजत है और हमारा चक्षु यह कहते कि सन्निकर्ष हो करके पदार्थ को देखता है प्रत्यक्ष मानते हैं तो सन्निकर्ष हो आया सन्निकर्ष कौन है कहते हैं ज्ञान कौन सा ज्ञान स्मरण अर्थात चक्षु और हटस्थ रजत का बीच में स्मरण ही संबंध करवा दिया ये सन्निकर्ष हुआ क्योंकि देखता है चक्षु से ना कहता है कि मैं देखता हूँ तो चक्षु और उसका बीच में संबंध कौन करेगा शनिकर्ष चाहिए कहते हैं कि स्मरण ज्ञान यही सन्निकर्ष हुआ इसको कहते हैं ज्ञान अलक्षण सन्निकर्ष प्रभाकर यहाँ कहता है कि ये, कहता है कहता है तो ये स्मरण है ये कोई सन्निकर्ष अलौकिक को सन्निकर्ष ये सब क्यों कल्पना करते हैं प्रभाकर वृथा चीज तो नहीं मानता है तो कहता है कि ये कोई अर्थात नहीं है ये स्मरण हो गया मैं एक लोग कहते हैं न हमको स्मरण होता है तभी हम कहते हैं कि हम देखते हैं यहाँ वेदांति उनको पूछते हैं अगर आपको ज्ञान लक्षणा सन्निकर्ष से चक्षु और स्मरण रजत स्मरण हो करके कौन सा रजत दिखा हटस्थ रजत हटस्थ रजत और चक्षु के बीच में वो स्मरण सन्निकर्ष हो गया वैदांतिक कहता है कि तब आपको कहना चाहिए ना हट्टे रजतम आप क्यों कहते हैं इधम रजतम अगर ज्ञान लक्षणा सन्निकर्ष से होगा तो वहां होना चाहिए तो वहां वो कहते हैं कि इदम के साथ वो रजत का संबंध हो जाता है से पहले हम लोग विचार किए थे कि अभी यहाँ रजत सामने में विद्यमान है, है। नहीं, नहीं, नहीं।, नहीं।, नहीं है इसलिए जब रजत को देखेगा वहा अभी रजत को भी उत्पन्न करेगा वेदांती और रजत का इदम के साथ संबंध है नहीं। इसको भी उत्पन्न करेगा अर्थात कहा जाएगा कि ये दोनों आ, अध्यास करता है उत्पन्न करता, करता है तो रजत स्वरूप अध्यास भी होगा रजत का संसर्ग भी अध्यास होगा क्योंकि रजत नहीं है इदम यहाँ विद्यमान है इसलिए इदम का स्वरूप अध्यास नहीं होगा क्योंकि इदम विद्यमान है कि रजत के साथ संबंध है इसको अध्यास मानेंगे इदम का केवल का संसर्गाध्यास होगा उसका स्वरूपोध्यास नहीं, हो। नहीं हो। होगा रजत का का संसर्गाध्यास होगा स्वरूपोध्यास दोनों नहीं होगा हो। हो। तो ये वेदांति लोग मानते हैं तो नया एक लोग अध्यास नहीं मानते हैं वो कहते हैं कि वहां का चीज दिखता है तो वेदांति उसको कहते हैं सामने क्यों कहता है फिर कहना चाहिए तो वहां तो प्रवृति इधर नहीं होना चाहिए चा ये अभी इदम असहमान अन्यथा ख्याति संकते अन्यति वाले कौन हो गए नया प्रभाकर अख्याति वो मानता नहीं ब्रह्मा अन्य ख्याति क्यों अन्य रूपेण है सुपेण कितु भान होता है रजत रूपेण नया कि यहाँ शंका करता है शंका करता है अन्यथा ख्याति अच्छा अनिर्वचन क्या थी? अनिर्वचन वही अर्थात कहते हैं कि जो रजत दिखता है अनिर्वचन रजत है अनिर्वचन तो भान होता है किंतु होता है अनिर्वचन मूल में ननु नया शंका करते हैं विशमवादी प्रकृतिया भ्रांति ज्ञानो ज्ञान अपि ये ठीक है मैं और एक पंक्ति आगे देख लीजिए प्रभाकर कहता है कि भ्रांति ज्ञान है ही नहीं तो उनको पूछने की अगर भ्रांति ज्ञान नहीं है तब तो, तो ये प्रवृति क्यों होता है प्रवृति नहीं होना चाहिए दो ज्ञान तो अलग अलग है तो ये तो स्मरण करता है अगर यहाँ रजत स्मरण करेगा तो यहां क्यों प्रवृत्त होगा कोई इदम के लिए प्रवृत्त नहीं हुआ प्रवृत्त हुआ रजत के लिए अगर रजत स्मरण है इदम यहां है तो फिर वहां क्यों प्रवृत्त होगा इसलिए नयाय के बीच में आकर के वेदांति और प्रभाकर का विचार में वो कहता है नयाय यद्यपि विसमवादी प्रवृत्ति भ्रांति ज्ञान सिद्ध वो प्रभाकर को खंडन करता है अतः तो विसमवादी प्रवृत्ति होती है विसमवादी प्रवृत्ति किसको कहते हैं प्रवृत्ति होने पर फल जहां नहीं मिलता है इसको विसमवादी प्रवृति कहते हैं ये पंचदशी में दृष्टान्त तो दिया है ना प्रवृत्ति और विवादी प्रवृत्ति मणि बुद्धिया मणि प्रकाश को देख करके चलना मणि का प्रकाश को देख करके बुद्धि से चला देखा प्रकाश को किंतु प्रकाश को मणि मान करके चला उसको अंतिम में मणि मिलेगा, तो मिलेगा नहीं मणि तो मिलेगा देखा प्रकाश को मणि को नहीं देखा प्रकाश को देखा और प्रकाश को मणि माना और चला जहाँ प्रकाश देख रहा था दीवार में वहां जाकर के देखा वो मणि है किंतु आगे फिर वो मणि खोजेगा नहीं खोजेगा ये प्रकाश कहाँ से आ रहा है खोजेगा हो करके उसको अंतिम मणि पहुंचेगा इसको कहते हैं संवादी प्रकृति तो ये मणि का प्रकाश से मणिबुद्धि करके चला ये संवादी प्रकृति और दीप प्रभाव बुद्धि करके चला दीपो में नहीं दीपो का प्रभाव है बुद्धि करके चला तो उसको अंतिम मणि मिलेगा इसको जाएगा विसमवादी प्रवृत्ति तो मणिबुद्धिया प्रभाव तो और दीप बुद्धि मणिबुद्धिया दीप प्रभाव में दौड़ने वाले ये दोनों अलग अलग हैं संवादी प्रवृत्ति और विसमवादी प्रवृति इसको किसका ये मणिबुद्धिया प्रधावतो मणिदीप प्रभा ऐसे आरंभ है पंचदशिका मणिदीप प्रभा प्रभा मणिबुद्या प्रभावतो ऐसे है आगे ये श्लोक इसका है धर्म कीर्ति धर्म कीर्ति विज्ञानवाद का वार्तिकार प्रिते। है उनका ये प्रभाकर का एक उसका एक बारे में कथा सुना कथा नहीं वास्तविक घटना है तत्रा तत्रा क्या है नोक <cin stereotype> <muchika> <ट्राथ चीक> तो तू तो तो तो नोमअ तो सभी लोग पदच्छेद पदछेद करते ती न उतम वहाँ भी नहीं कहते अत्रापि न तत्र तत्रतु न अत्रापि न इति तो ये अर्थात वहां पदच्छेद सभी लोग न उक्त अत्र न उक्तम इस प्रकार कह दिए कहते द्विरोक्तम्म सभी लोग इस प्रकार के पदच्छेद किए तो करके फिर घटा नहीं हुआ तो ये कहता है कि नहीं तत्र तू ना तू का द्वितीयांत हो गया तू ना अत्र अपी ना अपी का तृतीयांत शब्द स्वरूप ले गया अपी ना उत्तम इसलिए द्विरुप्तम प्रभाकर यह दिया ना नपरीत तो हुआ ऐसे प्रभाकर कहा कि द्विरुप्तम बाकी लोग कहते वहां भी नहीं कहा यहाँ भी नहीं कहा तो कहा था दोनों जगह में पता पदच्छेद नहीं घटा पा रहे थे धीरे तो धीरे उसका चला नहीं मतलब प्रभात और जो मीमांसा का मत है वो धीरे धीरे चला नहीं एक, एक कोई सभी कोई था ना जिसकी बुद्धि ज्यादा काम कर रही थी फिर वो दही पी करके नदी में खड़ा रहा कैसे विद्वान नहीं? था ना उसकी बुद्धि बहुत ज्यादा थी बोले हाँ उसने कम किया बुद्धि को न न वो श्रीहसा श्रीहर खंडन खंड था श्रीवर्ण, श्रीवर्ण, श्रीवर्ण। ये वाले देवी को आराधना किया ऐसा उनका बुद्धि है और तो वाक्य कहा कोई सोची ही मतलब समझ ही नहीं पाए उत्तर क्या देंगे तो फिर होता है कि तो लोग हमको तो पागल कहने लगे देवी के भाई थोड़ा घटा दीजिए फिर थोड़ा घटा दिए तो फिर सबको परास्त किया कि तो जीवन में व्यावहारिक नहीं हो पाया अंतिम में गंगा जी में शरीर कूद करके छोड़ दिया अच्छा है है यद्यपि के, के कहता प्रवृत्ति होती इसलिए भ्रांति ज्ञान मानना पड़ेगा प्रभाकर कहता है भ्रांति ज्ञान नहीं है वो नहीं चलेगा तस्य च विषयं बिना अनुपपत्तिस विषय अगर नहीं होगा तो ज्ञान कैसे होगा तद विषय साधयती क्योंकि विषय नहीं होगा तो ज्ञान नहीं होगा इसलिए विषय तो कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा तो यद्यपि यहाँ तक हुआ तथापि तो भी। स विषय प्रातिभाषिक तत्काल उत्पन्न इतना नास्ति प्रमाण क्योंकि वेदांति पूर्व पृष्ठा में कह दिया कि अनिर्वचनीय रजत की उत्पत्ति होती है नया कि यहाँ कहता है कि तथापि तो भी स विषय भ्रांति प्रातिभाषिक रजत जो है तत्काल उत्पन्न अनिर्वचनीय क्योंकि पहले कहा है कि प्रातिभाषिक का अर्थ है कि यावत प्रतितिकाल काल वृत्ति अर्थात तत्काल उत्पन्न होता है नया कहते हैं कि इतना नास्ति प्रमाण इसमें कोई प्रमाण नहीं है मूल में विषमवादी प्रवृत्तिया भ्रांति ज्ञान तस्य तस्तिभाषिक तत्ल उत्पन्न रजतादी विषयक प्रमाण त्रांति ज्ञान से एक तो है प्रातिभाषिक और तत्काल उत्पन्न रजतादि विषय प्रातिभाषिक जो तत्काल उत्पन्न रजत रजतादि विषय हो भ्रांति ज्ञान से वो भ्रांति ज्ञान हो जाएगा प्रातिभाषिकल उत्पन्न रजता कम hmm. उसमें रहेगा प्रतिभाषिक तत्काल उत्पन्न रजतादि आदि विषय तत्व तो ये भ्रांति ज्ञान का ये प्रतिभाषिकाल उत्पन्न रजत आदि विषय तत्व ऐसा होने में कोई प्रमाण नहीं है इसलिए क्या मानना पड़ेगा देशांतरीय देशांतरिय रजत क्लिप्त तद विषयत्व देशांतरीय हटस्थ और वो क्लिप्त है सिद्ध है उसी का ही ये का विषयत्व संभव सन्निक से होगा टीका में यद विषय का प्रभृति तस् लाभ है तस् जिस विषय का रजत विषय प्रवृत्ति हुई और तस् लाभे रजत का अगर लाभ होगा तस्या तवृत्ते संवादित अलाभे तो विसंवादित भ्रांतिजन्य प्रवृत्तिर अर्थ विसंवादित प्रवृत्ति कब होगा कहीं भ्रांतिजन्य प्रवृत्ति सिद्धांति कहता है कि ननु नष्न अनुत्पत्ति ननु विषयातर अनुत्तिस अनुपपतिषर अनुपत्ति तमण क्यूँकी नयाय कहा था वहाँ प्रातिभाषिक रजत तत्काल उत्पन्न होता है इसमें कोई प्रमाण नहीं है और उसके लिए वो समाधान दे दिया था कि देशांतरिय तो उसके लिए जो देशांतरिय रजत क्लिप्त नयाय जो समाधान दिया उसके लिए ये मतलब तो क्यूँ इस वाक्य कहा उसके लिए टीकाकर उसका देते है अवतरणी सिद्धांत पक्ष से कहा जा रहा है कि विषयांतर अनुपत्ति स्तर इसलिए ये जो रजत हम मानते हैं उसको मानना पड़ेगा है कि उसका उत्तर दे दिया कि देशांतरीय क्लिप्त रजत को मानेंगे विषयांतर उत्पत्ति क्यों मतलब आप ने वेदांत कहता है कि विषयांतर है नहीं इसलिए अनिर्वचनीय रजत उत्पत्ति मानना पड़ेगा नया कहता है कि देशांतरीय क्लिप्त रजत को मानेंगे क्यों हम उत्पत्ति मानेंगे आप अर्थापति प्रमाण देते हैं हम अन्य उपपत्ति दिखाते हैं देशांतरिय रजत को स्वीकार करेंगे तो अनिर्वचनीय रजत मानना पड़ेगा नहीं अच्छा। इसलिए मूल में पूर्व पक्षीय न्याय कहता है कि देशांतरिय रजत से क्लिप्त सिद्ध तो तद विषयत्व तदर्थ भ्रम भ्रम विषयत्व संभव सिद्धांति आगे उत्तर देता है टीका में असनिकृष्ट देशांतरिय वस्तु न प्रत्यक्ष विषय तो योग्यम जो असनिकृष्ट है चक्षु के साथ सन्निकर्ष जिसका नहीं है देशान्तरीय वस्तु प्रत्यक्ष विषयत्व तो योग्य नहीं है वो न प्रत्यक्ष विषय तो योग्यम इति दूषय मूल में न तनिकृष्ट तया प्रत्यक्ष विषयत्व तो अयोगा वो हटस्थ है यहाँ नहीं होने से प्रत्यक्ष विषय नहीं बनता है टीका में असनिकृष्ट से भ्रम में भानम न उपपद्यते सिद्धांत कह रहा है जो असनिकृष्ट है उसका ब्रह्म में भान नहीं होगा प्रत्यक्ष सामग्रिया घटित नया एक लोग प्रत्यक्ष का सामग्री सन्निकर्ष मानते है जहाँ तदरहित प्रत्यक्ष विषय होगा उसके साथ हटस्थ रजत के साथ संकर्ष नहीं हो रहा है सन्निकर्ष सामग्री है सन्निकर्ष नहीं है तो प्रत्यक्ष विषय तो भाव सिद्धांत कहा तो के कहे तो कहा था कि हम अलौकिक सन्निकर्ष मानेंगे? नहीं था अर्थात तो उसका मत है नस्तु अलौकिक सन्निकर्ष ऐसा कौन कहेगा जो नया कहेगा अलौकिक सन्निकर्ष हो जिते आसंख्य सिद्धांत कहता कि स अर्थात अलौकिक सनिकर्ष किम त्मक ज्ञान रूप सामान्य लक्षण मानेंगे अथवा ज्ञान लक्षण सन्नीकर्ष मानेंगे इति विकल्प तत्र तमाण अभाव आद्य कौन है सामान्य लक्षण सन्नीकर्ष उसमें कोई प्रमाण नहीं है तो न्याय कहता है सन्निकृष्ट धूम एवं प्रत्यक्ष विषयी भूतम तो न सिद्धांत कहता है कि जो सन्निकृष्ट धूम है वही प्रत्यक्ष का विषय बनता है न तो तन मात्र धूम मात्र धूम तो मात्र धूम सकल सकल धूम यहाँ विषय नहीं बनते हैं न तो तन मात्रम ये न सामान्य प्रत्याशक् रीति कल्पना सियात अगर सारे धूमो का वास्तविक प्रत्यक्ष होता तब हम कहते हैं कि एक सामान्य लक्षण सन्निकर्ष मानेगे प्रत्यक्ष तो वही होता है जो सन्निकृष्ट है प्रत्यक्ष विषय है यदि प्रथम पक्षीय परिहार मन से निधाय प्रथम पक्षीय सामान्य लक्षण उसका परिहार मन में रख करके द्वितीय पक्ष परिहरती अर्थात यहाँ जो ज्ञान लक्षण सन्नीकर्ष मूल में न च्ञान त्र प्रत्याशती तो ज्ञान यहाँ हस्तस्थ के साथ प्रत्याशित तो नहीं है तत्र तत्र अर्थात भ्रांति प्रत्यक्ष विषय टीका में दे भ्रांति प्रत्यक्ष विषय में ज्ञानम यह सन्निक रजतादी निकर्ष पूर्व पक्षी ये कहेगा सिद्धांत कहता है कि न ये नहीं होगा इति नगे कमा करिए इति क्या आगे नहीं होगा सिद्धांत कहता है अर्थात को पहले ले लेने से, रजता ज्ञान, ज्ञान लक्षण से निकर्ष इसमें कोई प्रमाण नहीं है और इतना कह करके सिद्धांत कहता है कि विपक्षी बाधकम हेतु अर्थात अगर आप कहेंगे कि नहीं ज्ञान लक्षणा सन्निकर्ष है सिद्धांत का इसमें कोई प्रमाणन नहीं है अगर आप मानेंगे तो ये दोष भी होगा इसको कहते हैं बाधक विपक्ष में बाधक अर्थात तो मानेंगे तो ये दोष होगा मूल में ज्ञान से प्रत्याशित तत्व बन्हादे है प्रत्यक्ष उपपत्त अनुमान आदि उच्छेदापत्य अगर ज्ञान को सन्निकर्ष मानेंगे ये ज्ञान कौन सा ज्ञान स्मरण रूपों का ज्ञान तो अभी पर्वत के साथ चक्षु का सन्निकर्ष हुआ तो वो आगे पर्वत का सन्निकर्ष होने के बाद बनी हमको स्मरण हो गया स्मरण होने से हम तो अभी बनी का ये ज्ञान लक्षण से बनी का ज्ञान हो जाएगा अनुमिति क्यों आवश्यक है क्योंकि अनुमिति हम वो पदार्थ का करेंगे जिस पदार्थ हमको पहले अन्यत्र ज्ञात है और ज्ञात है तो वो साध्य नहीं बनेगा तो जो ज्ञात है सर्वदा उसका स्मरण हो सकता है तो सर्वदा ज्ञान लक्षण सन्निकर्ष से ज्ञान हो जाएगा तो अनुमिति उच्छेद हो जाएगा ज्ञान से प्रत्याशित तत तो अर्थात तो तो ज्ञान लक्षण से ही बनियादय है प्रत्यक्ष तो अनुमान आदि उच्छेदापत्य अनुमान उच्छेद हो जाएगा ठीक है वो, तते वो ज्ञान ज्ञान लक्षणा बनी का ज्ञान हो जाएगा अलौकिक प्रत्यक्ष सामग्री अच्छा यहां नया कहेगा कि हम कहते हैं कि अनुमान के अनुमित्री सामग्री बदलती हाँ पर्वत में सिद्धांत कह दिया कि पर्वत में बनी का प्रत्यक्ष ज्ञान लक्षणा सलीकर्ष से ज्ञान हो जाएगा अनुमान आवश्यक नहीं अनुमान का उच्छेद हो जाएगा तो न्याय के कहेगा कि ये जो आप ज्ञान लक्षण सन्निकर्ष मान करके आप अनुमान का उच्छेद करते हैं अनुमान बलवान है किसके अपेक्षा तो प्रत्यक्ष के अपेक्षा अनुमान बलवान नहीं होगा किंतु जहां आप अलौकिक प्रत्यक्ष लाएंगे उसके अपेक्षा अनुमान बलवान है लौकिक प्रत्यक्ष की अपेक्षा अनुमान बलवान नहीं होगा किंतु अलौकिक प्रत्यक्ष की अपेक्षा अनुमति बलवान है आप अनुमिति पर्वत में बनने का अनुमिति करते हैं और उसको आप अलौकिक सन्नीकर्ष लेकर के अनुमिति का उच्छेद कर देंगे ये नहीं होगा जहाँ अनुमिति और अलौकिक लौकिक प्रत्यक्ष है वहां लौकिक प्रत्यक्ष बलवान होगा किन्तु अलौकिक प्रत्यक्ष बलवान नहीं होगा ऐसे नया का मतलब यहाँ कहने का तात्पर्य होने पर सिद्धांत कहता है कि अलौकिकों प्रत्यक्ष सामग्री अनुमिति सामग्रितो तो बलवती अलौकिक होने पर भी अनुमिति का सामग्री के अपेक्षा अलौकिक प्रत्यक्ष भी बलवान होगा क्यों कहते हैं ये लाघवान क्योंकि यहाँ पर खाली प्रत्यक्ष करते हैं वहां अनुमिति करने के लिए आपको कितना प्रक्रिया चलना पड़ेगा आपको पहले पक्ष आगे व्याप्ति का स्मरण करेंगे आगे पक्ष धर्मता लाएंगे परामर्श ज्ञान होगा कितने अधिक आएगा तो ये तो गौरव होगा इसलिए सिद्धांत कहता है कि अलौक प्रत्यक्ष चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक हो दोनों ही अनुमिति की अपेक्षा बलवान है ये, मतलब सिंत का ये तर ही वाक्य है अभी सिद्धांत कह दिया कि वहां हमको अर्थात अनिर्वचन रजत ये मानना होता है एवं तर ही अपूर्व रजत एक रूप में देखने से जो ज्ञान लक्षण अंतर्गत का अनुमतिद हो जाएगा नया कहता की नहीं होगा तो ऐसे लग रहा है क्यूँकी आम को देख करके ये मीठा हो जाएगा ऐसे में कह रहा हूँ ये अनुमति में भी तो हो जाएगा पहले पहले जैसे ये मीठा था इसलिए ये ये भी मतलब अनुमति को लेकर के हाँ, ये दूसरे लोग कहते हैं हाँ। इसलिए कहते हैं कि यहाँ अनुमिति का आवश्यक नहीं अगर आप ज्ञान लक्षणा लक्षण मानेंगे तो यहाँ भी ज्ञान लक्षणा सन्निकर्ष से होगा तो नया एक लोग इसी क्षेत्र में कहते हैं कि सुरभि चंदन क्षेत्र में इसलिए वो लोग ज्ञान लक्षण सन्निक तो तो मानते है सिद्धांत पहले खंडन किया था उसको इस अंश में तो, तो अनुमति मानते हैं, इस अंश तो प्रत्यक्ष मानते हैं। ज्ञान लक्षण सिद्धांति नहीं मानता है किंतु तो नया एक लोग जहाँ ज्ञान लक्षण सन्निकर्ष मानते हैं, वहाँ क्या अंतर देते हैं पता है अनुमिति ज्ञान लक्षण सन्निकर्ष वहा सूरभिचंदन में देते है वो कोई भ्रमण नहीं है भ्रम में अगर ज्ञान लक्षणा लक्षण से घटा जाएगा तब तो निर्विवाद है क्योंकि भ्रम में अनुमिति नहीं होगा वो निर्विवाद है घटेगा किंतु जहां वास्तविक जैसे चंदन वो भ्रम नहीं है उसको ज्ञान और लक्षणा समीकरण से सिद्धांत उसका खंडन कर दिया क्योंकि नहीं सूरभ अंग में तो अनुमिति होता है वो लोग मानते हैं उसको ज्ञान और लक्षण से होता है उसके लिए क्या तर्क दिए हैं मुक्तावली में अभी हमको स्मरण नहीं आ रहा है लोग लाए होंगे ज्ञान सन्निक अच्छा, देख करके कहूंगा जहाँ खंडन किए होंगे अच्छा सामान्यत तो या कोई यथार्थ वस्तु में जहाँ ज्ञान लक्षण सन्निकर्ष और अनुमिति दोनों आ पाएंगे तब तो वहाँ फिर ज्ञान लक्षण सन्निकर्ष को घटाना चाहिए अनुमिति नहीं घटा करके न्याय का मत है ना ये अलौकिक है इसलिए अनुमिति करना चाहिए तो अगर ऐसा कहेंगे तो केवल भ्रांतिक क्षेत्र में ही ज्ञान रक्षण से लगेगा अन्यत्र सर्वत्र तो अनुमिति लगेगा ऐसा होने से तो इसका कोई समाधान अभी हमको स्मरण नहीं है थोड़ा देखेंगे उसमें अच्छा तीन हो गया ठीक है शंकरं शंकराचार्यं ओंक शंकरचार्यराय शूत्र भगवत मूर्तिभा